वायु नबे का दस तेजो गुणा ये श्लोक ये सब में सबसे गुरुत्वपूर्ण है वो तो याद रखना है कि किस में कितना गुण हमेशा याद रहे आगे आगे श्लोक है तत् क्षितिर्गंध हेतु नाना रूपवती माता सर्दिधस्टु सर्दिधस्टु तत्रा, तत्रा ना गंधस्तु ष्दीस्तु रस तंधस्तु नवद्रव्येषु मतर्थ नवद्रव्यु क्षितिर्गंधे नाना रूपवती मत तत्र रसस्तु ष गंधस्तु द्विविधो मत न द्रव्यों के बीच में क्षिति पृथ्वी गंध हेतु था गंध का कारण गंध का कारण आगे कहेंगे गंध का समवायिक कारण और नाना रूपवती ये सातों रूप पृथ्वी में रहेंगे तत्र रसस पृथ्वी में रस षड और गंधस्तु द्विविधो मत गंध प्रकार की पृथ्वी में रूप और सात रूप रहेंगे क्या क्या रूप है सात रूप आरम्भ कैसे है रूप नील से आरम्भ हुआ है नील रक्त नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र और क्या रहेगा नील रक्त हरित शुक्ल अच्छा शुक्ल नील पहले ना ना शुक्ल नील पहले शुक्ल ही अच्छा शुक्ल नील पीत रक्तहरित कपीश चित्र भेद अच्छा आगे रसम शर्टर मधुर आम्ल लवण कटुकषाय तीक्त मधुर आम्ल लवण कटुकषाय तीक्त छे वह ये छह रस षविधस्तु तत्र पृथ्वी में सातों रूप रहेंगे छह रस रहेंगे और गंधस्तु द्विविधो मत दो प्रकार के गंध सुरभि असुर में गंध हेतु तुम कालादौगतम तो गंध हेतु कहने काल भी गंध का हेतु हो जाएगा तो काल और गंध का हेतु क्यों होगा क्या उनका परिभाषा है जन्यानम जनको काल जो ग होगा वो जन्य होगा ना अजन्य भी होगा अजन्य गंध कहा मिलेगा पृथ्वी का परमाणु में ये जो गंधर रहेगा ये जन्य होगा अजन्य होगा रूपादय चतु, रूपादि चतुष्टयम् पृथिव्याम पाकजम पाकजम होने से नित्यम कैसा हो जाएगा अनित्यम इसलिए पृथव्याम रूपादि चतुष्टयम अनित्यम एव तो इसलिए पृथ्वी में नित्य तो है ही नहीं तो पृथ्वी में ही गंध रहेगा अन्यत्र नहीं रहेगा इसलिए गंध का भी अजन्य हो जाए अजन्य होगा नहीं होगा सर्वदा जन्य ही होगा इसलिए काल तो जनक होगा ही होगा तो गंध हेतु कहने से ये काल में भी अति व्यक्तिप्ति हो जाएगी गंध हेतु तुम कालादो गतम अतो इसलिए गंध हेतु का अर्थ करते हैं गंध समवायी कारणम इत्यर्थ गंध का समवाय कारणम काल होगा नहीं होगा तो गंध समवाय कारण के देने से पृथ्वी में ही लक्षण जाएगा अच्छा अरे गंध समवायी कारणम अत्यंत अरे यद्यपि मूल में यद्यपि गंधवतु मात्रम पृथ्विया लक्षणम उचितम गंधवत्वम इतना ही अगर कहेंगे तो ये पृथ्वी में जाएगा ऐसा नहीं कहकर गंधवत्वम और गंध समवायी कारण कहते अब गंधवत्वम नहीं कहकर के कारण शब्द क्यों अधिक कह दिए खाली गंधवत्वम कही तो गंधवत्वम कहने से काल में जाएगा कहते हैं गंधवत्वम का अर्थ हो गया समवाय न गंधवत्वम तो इतना कह दीजिए अर्थात अब ये कारण शब्द क्यों कह रहे हैं समवाय न गंधवत्वम ये लक्षण कहाँ जाएगा पृथ्वी में ही जाएगा समवाय से गंध पृथ्वी में ही रहेगा तो समवाय न गंधवत्व नहीं कह करके आप समवाय कारण ये कारण शब्द अधिक क्यों कह रहे हैं ये प्रश्न करता है तो यद्यपि गंधवत्व मात्र मुक्तावली में गंधवत्व समवाय न गंधवत्व इतना कहने से पृथिव्या लक्षणम उचितम हो जाता तथापि पृथ्वीत्व जातौ प्रमाण उपन्यासा कारणत्व तो उपन्यास्तम अर्थात गंधत्व अवच्छिन्न कार्य निरूपित कारणतः अवच्छेद का पृथ्वीत्व होना है तो पृथ्वीत्व जाति में यही प्रमाण है गंध हमको ग्रहण हो रहे हैं इंद्रिय से तो ये जो ग्रहण होता है गंध इसको आधार बना करके ये गंधकार्य है कारणता अवच्छेद रूपेण पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करना है इसलिए कहते हैं पृथ्वीत्व जातो प्रमाण उपन्यासा पृथ्वी तो जाति में प्रमाण देने के लिए यहाँ कारण शब्द कहा गया अर्थात समवाय संबंधावचिन्न, गंध निरूपितक, गंधनिष्ठ कार्यता गंध कार्य हुआ तो समवाय संबंधावचिन्न, गंधनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता जिसमें भी रहेगा वो कारणता किंचित धर्मावचिन्न होगा जैसे घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता कपालत्व से अवच्छिन्न होता है यहाँ भी अनुमिति से अनुमान से निश्चय होगा कि यह जो कारणता का अवच्छेद होगा वही पृथ्वीत्व जाति तथापि मुक्तावली में तथापि पृथ्वीत्व जातौ प्रमाण उपन्यासा कारणत्व उपन्या कारणत्व कारण ये लक्षण में कारण शब्द दिया गया टीका में पृथ्वीत्व जाति गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व, व्याप्य जाति मत्वम ये पृथ्वी का लक्षण हो गया अर्थात पृथ्वीत्व तो जाति में ये प्रमाण दिया गया तो पृथ्वीत्व तो जाति वाला जो होगा वही पृथ्वी है, इसका लक्षण हो जाएगा गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम कभी घट जब उत्पन्न होगा प्रथम क्षण उसमें गंध नहीं रहेगा तो गंध नहीं रहेगा तो गंध समवायी कारण तुन अभी पृथ्वी तो कारण था अवच्छेद होगा तुन पृथ्वी तो अभी घट पृथ्वी ऐसा निश्चय नहीं होगा ये दोष को वारण करने के लिए अर्थात तो उत्पत्ति क्षण में लक्षण अभ्याप्ति हो लक्षण अव्याप्त दोषग्रस्त हो जाएगा गंध समवायी कारणम पृथ्वी इस प्रकार के कहने से अभी उत्पन्न क्षण घट में लक्षण नहीं जाएगा ये दोष वारण करने के लिए कहते हैं गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति जाति का दो विशेषण दे दिए प्रथम विशेषण क्या है गंधवत वृत्ति और द्वितीय विशेषण द्रव्यत्व व्याप्य तो गंधवत वृत्ति गंधवत घट है तो घट में रहेगी वो जाति तो घट में अभी द्रव्यत्व भी रहेगा सत्ता वो भी रह जाएगा तो खाली गंधवत वृत्ति जाति कहेंगे अभी पृथ्वीत्व भी, तो भी आएगा और द्रव्यत्व भी आ जाएगा सत्ता भी आ जाएगी ये सब सबका वारण करने के लिए कहते हैं द्रव्यत्व व्याप्य तो द्रव्यत्व व्याप्य वहाँ सम्याप्य भी नहीं लेना है साक्षात व्याप्य कहेंगे तो गंधवत वृत्ति होना चाहिए और द्रव्य तो होना चाहिए द्रव्यत्व व्याप्य कहने से सत्ता और द्रव्य ग्रहण नहीं होंगे फिर पृथ्वीत्व तो जाति ग्रहण होगा गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व अगर हम गंधवत वृत्ति नहीं कह करके और क्या शब्द कह सकते थे ये किसका विशेषण है जाति का तो गंधवत वृत्ति ऐसा शब्द नहीं कह करके और कोई शब्द है जो कह सकते हैं जाति का विशेषण गंध समान अधिकरण ये भी हो जाएगा अथवा गंधाधिकरण वृत्ति गंधवत कार गंध का अधिकरण तद्वृत्ति अथवा गंध समरण ये भी कर सकते है न अभी जाति मत ये लेने से सुरभि असुरभि कपालारब्ध निर, निर्गंध घटे न अव्यापति अभी एक घट उसका दो कपाल है एक कपाल सुरभि एक कपाल असुर भी अभी इस घट का गंध क्या होगा तो कहेंगे घटक का गंध निर्गंध होगा क्योंकि घटक को अभी सुरभ भी, भी नहीं कह पाएंगे और असुरभ भी, भी नहीं कह पाएंगे ऐसा घट को निर्गंध घट कहा जाएगा तो ऐसा एक घटक अभी वो एक अंश एक कपाल कृष्ण है और दूसरा कपाल रक्त है अभी वो घटक का रूप क्या होगा चित्र रूप हो जाएगा किंतु एक कपालो सुरभ है और एक कपालो असुर है और इस प्रकार के मान लीजिए एक कपाल मधुर है और एक मान लीजिए कि तीक्ष्ण है तो अभी ये का रस क्या हो जाएगा वो निरस होगा तो निरस निर्गंध ये मानेंगे किंतु निरूप नहीं मान पाएंगे क्यों निरूप अगर मानेंगे फिर चाक्षुस प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा इसलिए चित्र चित्ररूप मानना पड़ेगा क्योंकि निरूप हो जाएगा तो से प्रत्यक्ष नहीं होगा हम इष्टापति भी नहीं कर पाएंगे से प्रत्यक्ष होता है तो इस क्या चाहिए रस का तो अभी वो घट का रस कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि आधा तो मधुर है आधा अम्ल है तो अगर हम अम्ल भाग का रस ग्रहण करेंगे हमको अम्ल लगेगा हम कहेंगे ये कपाल का रस है अभी घट का कोई रस नहीं है क्यों कहते हैं घटका अगर हम ऐसे चित्र रस न माने हमको क्या हानि हो जाएगा ऐसा नहीं कि घटका हमको व्यवहार नहीं होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा ये तो नहीं दोष नहीं है तो इसलिए कहेंगे हमको रस ग्रहण हो रहा है कहते हैं रस ग्रहण हो रहा है कपाल का रस तो ये भिन्न रस आ रहा है ये दूसरा कपाल का रस है इसलिए घट में रस चित्र रस चित्र गंध अगर स्वीकार नहीं करेंगे हमारा कोई हानि ही नहीं है तो नहीं है तो फिर कल्पना क्यों करना है चित्र रूप ये तो ये रूप हम कल्पना करके बैठा रहे हैं वे क्यों कहते कि नहीं तो ये आपत्ति हो जाएगी ये प्रत्यक्ष नहीं होगा तो जहां ऐसे आपत्ति नहीं है कल्पना करने का आवश्यक नहीं है नया एक लोग ऐसा कहते हैं ये में दिया है जहां ये रूप का विषय में ही शायद दिया है दक्षिण पार्श्व में देखेंगे दिया है चित्र रस मानने का आवश्यक नहीं है अथवा ये रस का जागा में किरणावली में दिया है हाँ, रसा का जागा में होगा क्योंकि रसा तर्क में दक्षिण पार्श्व में है वहाँ किरणावली है तो तो हाँ। तो परमाणु तो में परिवर्तन होगा ये कहते हैं जो पिलूपा पाक आदि होते हैं वो कहेंगे आ परमाणु अंत हो जाएगा जैसे हम उसको बैठाएंगे गर्म करने के लिए अभी घटो आ परमाणु परमाणु तक भंग हो जाएगा हमको दिखेगा किंतु सब जोड़ करके है कहते अलग हो गए परमाणु उसका रूप तो परमाणु में हमको घट्ट में रूप दिख रहा है कृष्ण रूप दिख रहा है और परमाणु में रूप है वो भी पाकज नहीं है वो तो मिट्टी में वो रूपा था नित्य क्यों होगा पाकज अभी वो पाकज नहीं है किंतु वो पाकज कैसा नहीं होगा कहेंगे कि अभी उससे पहले वो कृष्ण था क्या ये हो सकता है कि कुछ अलग था अभी उसमें कुछ पृथ्वी में रहते रहते कुछ मिल गया मिल करके फिर उसका कुछ बदल गया और पृथ्वी का गर्भ में रहते रहते कभी पाक हुआ होगा सूर्य का किरण अंदर में कुछ ऐसे होकर अर्थात हाँ अर्थात वो नित्य नहीं मानेंगे पाकज भी मानेंगे क्योंकि कहते हैं मतलब पृथ्वी चतुष्ट पाक जो मनी अर्थात परिवर्तन होता ही रहेगा रहेगा अर्थात हमको अभी जो दिख रहा है हम अभी पाको नहीं किए तो अभी पूर्व में किसी काल में वो भी पाको होकर परिवर्तन हो गया होगा मानिए अच्छा तेना सुरभि असुरभि कपाल कपाल कपाल से आरंभ हुआ है जो निर्गंध घट उसमें न अतिव्याप्ति व्याप्ति क्यों वो जो घट निर्गंध घट उसमें घटत्व तो जाति रहेगी तो हमको घटत्व तो जाति मत्वम जिसमें आ जाएगा उसको हम पृथ्वी कह देंगे अच्छा वृत्त्यंत न जलादो अतिव्याप्ति व्याप्ति कितना है तो इतना अगर नहीं देंगे कितना होगा लक्षण द्रव्य व्याप्य जाति मत्वम अभी द्रव्यत्व व्याप्य जाति जलत्व तो है तो द्रव्यत्व तो व्याप्य जाति महत्व कहेंगे तो जल में अति हो जाएंगे। किंतु अगर हम गंध समानाधिकरण कह देंगे जाति का विशेषण तब और जल में अति नहीं होगी अच्छा अगर द्रव्यत्व तो व्याप्य ये नहीं देंगे तब लक्षण कितना हो जाएगा जाति महत्व तो गंधवत वृत्ति जाति सत्ता होगी तो सत्ता को लेकर के फिर जलत्व तो जल में अति हो जाएगी इति द्रव्यव्याप्यन अर्थत दान लक्षण इति घटक द्रव्यव्याप्य अति तथा वो अति नंधवत्व नहीं होगी गंधवतो नहीं है उसमें के? गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति घटत्व जो घट वा। वाला घट उस में ये लक्षण घटेगा गंध वाला घट में घट जाएगा तो वो घट में द्रव्यत्व द्रव्य घटत्व तो रहेगा तो रहे और उसमें पृथ्वीत्व तो रहेगा वो घट में रहेगा अभी जो सामने में दिख रहा है ये पदार्थ तो दिख रहा है उसमें गंध वाला घट में जो जाति दिखा था ये सामने में वही जाति उसको दिखेगा जाति दिखेगा तो जाति दिखेगा तो लक्षण घट गया उसी घट को लेकर के आप कहते हैं कि गंधवत वृत्ति ये अंश नहीं घटेगा किंतु हम अभी वो गंधवत वृत्ति नहीं कहते हैं उसमें पृथ्वी तो रहेगा नहीं रहेगा वो घट में रहेगी पृथ्वीत्व तो जाति रहेगी ना उतना हो गया वो घटो में लक्षण जाना चाहिए लक्षण क्या है गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व जाति कहने से पृथ्वीत्व पृथ्वी तो जाति ग्रहण हो गया उसको अन्यत्र गंधवत घटो में अभी वही पृथ्वीत्व तो जाति यहां भी दिख रहा है दिखने से हो जाएगा तो पृथ्वीत्व तो जाति क्यों दिख जाएगा कहेंगे उसमें घटोत्व तो जाति दिख रही है जो सामने में है निर्गंध घट घटोत्व तो दिखा यत्र घटत्वम तत्र पृथ्वीत्वम हो गया ये प्रमाण हो जाएगा ऐसे पृथ्वीत्व स्पष्ट भी दिखेगा अगर चाहिए तो कह देंगे घटतत्व होने से पृथ्वीत्व तो दिख जाएगा अच्छा तो, द्रव्यत्व व्याप्य इस अंश को ले करके वही जल में सत्ता को ले करके अतिव्याप्ति व्याप्ति नहीं होगी नवा जाति पदो उपादान अभी जाति पद नहीं देंगे लक्षण कितना हो जाएगा जाति के जागह में धर्म ले लेंगे गंधवत वृत्ति द्रव्य व्याप्य धर्मववत्व अभी पृथ्वी जल अन्य ये कहाँ कहाँ रहेगा पृथ्वी में और जल में तो वो जो पृथ्वी जल अन्यतरत्वम वो गंधवत वृत्ति होगा वो धर्म गंधवत कौन हुआ पृथ्वी तो वो गंधवत पृथ्वी पृथ्वी में पृथ्वी जल अन्य रहेगा अच्छा ये जो पृथ्वी जल अन्यतरत्व ये द्रव्य व्याप्य है कैसे कहेंगे यत्र यत्र पृथ्वी जल अन्यतरत्वम कत्र कुत्र पृथ्व्याम जले तत्र द्रव्यम तो इसलिए पृथ्वी जल अन्यतरत्व द्रव्यत्व का व्याप्य भी हुआ जहाँ पृथ्वी जल अन्यतरोम रहेगा पृथ्वी में जल में वो दोनों में द्रव्यत्व रह जाएगा इसलिए द्रव्य व्याप्य भी हो गया और गंधवत् वृत्ति गंधवत् पृथ्वी तो पृथ्वी में रह जाएगा पृथ्वी जल अन्य तरत्व क्योंकि पृथ्वी है उसमें पृथ्वी अंश को लेकर के पृथ्वी जल अन्य तरत्व ये पृथ्वी में रहेगा जल में भी रहेगा स्पष्ट नहीं हो रहा है अच्छा तो होने से अगर आप वहां जाति नहीं कहेंगे धर्मों कह कहें देंगे तो पृथ्वी जल अन्य ये ग्रहण हो जाएगा गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य धर्म कौन हो जाएगा पृथ्वी जल अन्यतरत्व तदवत कौन हो जाएगा पृथ्वी और जल दोन हो जाएंगे तो तदवत्व किसमें किसमें आ जाएगा पृथ्वी में जल में तहानी क्या हो गई जल में अति हो गई वे कहते हैं नवा जाति पद पृथ्वी जल जल पृथ्वी अन्यतरत्व आदाय सा जाति पद उपादानात पृथ्वी जल अन्य तरह तो आदाय व्याप्ति नहीं होगी जल में तत्र अर्थात वही जल में अतिव्याप्ति नहीं होगी नहीं हो जाएगी तभी ये तीन चीज दिखा दिया कि पदकृत्य क्यों किए प्रथम हो गया कि वृत्ति अंत तो लेकर के जलादि अतिव्याप्ति निराकरण किया गया और द्रव्यत्व व्यापी के द्वारा सत्ता को लेकर के अतिव्याप्ति नहीं होगी और जाति पद देने से पृथ्वी जल और अन्यतर अन्य तत्व को लेकर के जल में अतिव्याप्ति तीनों के द्वारा जल में अतिव्याप्ति निराकरण किया गया आगे गंधवत वृत्ति कहा गया एक गंधवत होगा और एक गंधवती वृत्ति तो गंधवत में एक संबंध आएगा गंध को रखेंगे गंधवत में और फिर गंधवत जो हुआ उसमें फिर वृत्ति होगी गंधवत वृत्ति कौन है किसका विशेषण है ये गंधवत वृत्ति जाति का तो गंधवत में वृत्ति वो जाति की तो अभी गंधवत में वो जाति को रखेंगे एक संबंध हो और गंधवत कहने से गंधवत में गंध रहेगा ये एक संबंध गंधवत में एक संबंध हो उसमें वृत्ति जो जाति होगा वो एक संबंध है ये दो संबंध है उसके लिए कहते हैं गंधवत्वम वृत्तित्व च गंधवत्वम ये गंधवत में कौन रहेगा गंध जिस समझ से रहेगा और वृत्तित्व ये वृत्तित्व किसको लेकर के जाति को तो गंधवत में जो जाति रहेगी ये दोनों समवायन कहना पड़ेगा अर्थात गंधवत भी अर्थात समवायन गंधवत और गंधवती जो जाति की वृत्ति होगी वो भी समवायन होना चाहिए तेना काली का संबंध है न गंधवती अभी दो संबंध है एक गंधवत और एक वृत्ति अभी प्रथमे गंधवत को हम काली का संबंध ले लेंगे और आगे जो वृत्ति है उसको संवाय ले लेंगे अभी काली का संबंध है न गंधवत जल होगा जल हो जाएगा तो गंधवत हो गया जल आगे उसमें वृत्ति कहेंगे किसकी जाति उसको संवाय ले लीजिए अभी जल में संवाय संबंध से कौन सा जाति जलत्व अरे द्रव्यत्व व्याप्य है तभी तो गंधवत वृत्ति द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन हो गया जलत्व तदवत्व किस में आ जाएगा जल में अति व्याप्ति हो गया जो गंधवत में काली को ले लिए तो जल में चला गया तो इसलिए गंधर्वत में काली नहीं लेंगे क्या लेंगे समवाय लेंगे तो गंधवत में संवाय लेने से गंधवत कौन होगा पृथ्वी ही होगा तो इसलिए अतिव्याप्ति नहीं होगी ये एक हो गया दूसरा है कि गंधवत में तो संवाय संबंध ले लेंगे तो गंधवत में संवाय संबंध लेने से गंधवत कौन होगा पृथ्वी होगा आगे जो जाति की वृत्ति होनी चाहिए उसको काली का संबंध से ले लेंगे अभी पृथ्वी में काली का संबंध से जलत तो रह सकता है रह जाएगा तो अभी गंधवत वृत्ति वृत्ति को किस क्या संबंध ले रहे हैं काली का संबंध और गंधवत को समवाय संबंध तो समवाय संबंध है ना गंधवत कौन हो गया पृथ्वी उसमें काली का संबंध से जाति जल ये जल द्रव्यत्व व्याप्य है और तदवत तुम में आ जाएगा जल में आ जाएगा अभी जाति हो गई जल तदव तुम जल में आ जाएगा जल तुम हो गई थे तदवत तुम जल में आ जाएगा तो इसलिए जो वृत्ति कहते हैं गंधवत में जो जाति की वृत्ति होगी वो भी समवाय संबंध लेना है तो गंधवत तो समवाय संबंध से कौन होता है पृथ्वी उसमें समवाय संबंध से कौन सी जाति पृथ्वीत्व तो, तो पृथ्वीत्व तो लेने से अति व्याप्ति नहीं होगी इसको कहते हैं तेन कालिकेन गंधवती समवाय सम्बंधावच्छिन्न वृत्तिवत तो कालिकेन गंधवती कौन हो जाएगा कालिकेन गंधवाला जल गंधवती अर्थात जले कालीके गंधवती अर्थात जले उसमें समवाय सम्बंधावच्छिन्न वृत्तित्वम किस जाति में आएगा जलत्व समवाय सम्बंधावच्छिन्न वृत्तित्वम बद जलत्व आदि मति अभी जलत्व जाति में आ गया वृत्तित्व तो जलत्वादिमती जलत्वादिमति एक उतर जले एक अंश हो गया गंधवत्व को लेकर के ये दोष दिखा दिया और दूसरा दोष तो है वृत्तित्व को लेकर के पृथ्वी निरूपित पृथ्वी निरूपित अर्थात गंधवत् कहते हैं गंधवत पृथ्वी हुआ केश के संबंध से होगा संवाय अर्थात प्रथम संबंध को संवाय ले रहे हैं तो पृथ्वी निरूपित आगे वृत्ति के लिए और एक संबंध है उसको भी काली का कह देंगे तो पृथ्वी निरूपित काली का संबंधावच्छिन्न हाँ वृत्ति कौन सा जाति में आ जाएंगे जलत्व में पृथ्वी निरूपित काली का संबंधावच्छिन्न हाँ वृत्ति तो वृत्तिवत जलत्व जाति जलत्व आदि वला दो न अतिव्याप्ति तो, तो दोनों स्थलों पर जल में ही अतिव्याप्ति करवा रहे हैं एक में तो गंधवत में समवाय नहीं लेकर के काली का ले रहे हैं उस स्थिति में वृत्ति जो जाति की वृत्ति उसको क्या संबंध ले रहे हैं समवाय ले रहे हैं और दूसरा में जो गंधवत उसको से संबंध ले रहे हैं और जो जाति की वृत्ति होगी उसको काली का संबंध ले रहे हैं तो लेने से दोनों में जलादू दो जो अतिव्याप्ति तो कहते हैं अभी नहीं होगा हम दोनों स्थान पर समवाय संबंध ही, ही लेंगे अच्छा आगे मूल में कहा गया यद्यपि गंधवत को मात्र लक्षणम उचितम तथापि पृथ्वीत्व जातो प्रमाण उपन्यासाय कारणत्व में से कह दिया अर्थात पृथ्वीत्व जाति में क्या प्रमाण कहेंगे गंधरूप उपका, गंधर कार्य कार्य में रहेगी कार्यता और कार्यता निरूपित कारणता कारणता का अवच्छेद क जो जाती होगी अर्थात वही कारण होगा गंध के प्रति इस रूप से पृथ्वीत्व जाति का उपन्यास किया जाता है दिनकरी में प्रमाण उपन्यासाय यद्यपि पृथ्वीत्व प्रत्यक्षतया न प्रमाणांतरापेक्षा पृथ्वीत्व घट में प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो प्रत्यक्ष होने से अन्य प्रमाण प्रमाणांतर अनुमान ये नहीं चाहिए आप अभी अनुमान कर रहे हैं ये समवाय गंधत्व गंधुत्वावच्छिन्न कार्यता तन तो निरूपित कारणता किंचित धर्मावच्छिन्न ये अनुमान कर रहे तो पृथ्वीत्व जाति तो, तो प्रत्यक्ष होगा इसलिए क्यों आप प्रमाणांतर का अपेक्षा अनुमान से क्यों पृथ्वीत्व तो जाति सिद्ध कर रहे हैं यद्यपि कहते हैं तथापि तो अयोग्य साधारण्य न प्रत्यक्ष असंभवात अभी कुछ पृथ्वी है जो कि योग्य नहीं है परमाणु दियणु का ये प्रत्यक्ष योग्य नहीं है तो अयोग्य साधारण्य अयोग्य हो परमाणु तो अयोग्य योग्य साधारण्य प्रत्यक्ष असंभवात इसलिए तथा तत्साधारण्य पृथ्वीत्विद्यर्थ तदुपन्यास योग्य अयोग्य साधारण्य पृथ्वीत्व जाति सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि अभी कारणत्व ये लक्षण में दिया गया गंध हेतु पृथ्वी इस प्रकार के लक्षण त तदुपन्यास तदुपन्यास अर्थात तद कारणत्व से उपन्यास कि पूर्व में कहता तथापि पृथ्वीत्वतौ प्रमाण उपन्यासाय कारणसत मुक्तावली में कहा था तो तभी कहते हैं तदुपन्यास अर्थात कारणत्व का उपन्यास मूल में तथा ही पृथ्वीत्वम ही गंध समवायी कारणता अवच्छेदकतया सिद्धि तो गंध हो गया कार्य तो यह कार्य का जो समवाय कारण होगा तो उसमें कारणता अवच्छेद तो वो कारणता अवच्छेदकतया पृथ्वीत्व जाति ये सिद्ध हो जाएगा अन्यथा, अन्यथा का अर्थ टीका में कहते हैं में दिनकंधविं प्रति हेतुत्व पृथिवी हेतुनीकार गंध्वावच्छि प्रति हेतुत्व हेतुत्नीकार कस्य पृथिवीत पृथिवीव हेतुत्व अर्थात पृथ्वी कारणतः अवच्छेदक हेतु हेतु तो पृथ्वी पृथिवी गंधत्व गंधत्वावच्छिन्न प्रति हेतुत्व अर्थात पृथ्वीत्व में हेतुत्व हेतुत्व अनंगीकारें अन्यथा मूल में अन्यथा गंधत्व गंधत्वावच्छिन्न से आकस्मिकपत्य अर्थात कारण त अवच्छेद का निरूपण करके अगर कारण को आप अवबद्ध नहीं कर देंगे तो फिर अर्थात यह गंध कहीं भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि आपका तो कोई अवच्छेदक नहीं रहा तो ये इसी में क्यों उत्पन्न होगा और भी कहीं उत्पन्न हो सकता है तो उत्पन्न होने से कहीं आकस्मिक अचानक नहीं था अभी उत्पन्न हो गया इस प्रकार के क्यों कहते अवच्छेद का कुछ नहीं रहा अच्छा ठीक है आज यहाँ तक वो मुक्तावली में हाँ ना तो जी पृथ्वी जाति ना लक्षण नहीं ये प्रमाण प्रमाण अर्थात जैसे कहेंगे कि गो का लक्षण हुआ शासनादिमहत्व किंतु गो में प्रमाण हुआ चक्षु प्रमाण ग्रहण होगा मतलब चक्षु प्रमाण हुआ लक्षण वो बनाएगा जिसको लक्ष्य के बारे में पता है वो लक्षण बनाएगा तो लक्षण बना करके जिसको लक्ष्य का ज्ञान नहीं है उसको लक्षण दे देगा ये लक्षण है आप भी खोज लेंगे तो पूछेगा कि इस लक्षणों को हम किस प्रमाण से ग्रहण करेगा तब कहेगा कि ये जो हम आपको शासनादि महत्व लक्षण कह दिया इसको आप चक्षु प्रमाण के द्वारा ग्रहण करेंगे इसलिए प्रमाण और लक्षण ये दो अलग चीज है तो यहाँ ये प्रमाण देते अनुमान प्रमाण दिया हाँ तो प्रमाणातर अर्थात तो अनुमान प्रमाण आपको तो प्रत्यक्ष से ग्रहण हो सकता है आप क्यों अनुमान करते हैं समवाय कार... सम्बन्धावचिन्न कार्यता निरूपित कारणता अवच्छेद पृथ्वीत्व इस प्रकार की आप अनुमान क्यों करेंगे वो कह रहे हैं ओम शंकरं शंकराचार्यं संवाद राय सूत्र भाष्य कृत वंदे दक्षिण मूर्त नम ओ शां लक्षण प्रमाण समान हो जाते हैं चौदह लक्षणों अर्थो धर्म वहाँ दिया है अर्थात विधि धर्म में प्रमाण भी है और लक्षण भी है अर्थात तो वही वाक्य स्वर्ग काम हो यजत ये जो यजत है कहेंगे कि ये धर्म क्यों है कहते यही वाक्य इसमें प्रमाण है तो धर्म को कैसे खोजेंगे कहते यही वाक्य है इसका लक्षण है जहां आपको ये यजे तो, तो मिलेगा यही उसका लक्षण है कहते ये धर्म क्यों होगा कहते यही प्रमाण है तो उस जगह में अर्था तो लक्षण प्रमाण समान हो गया किंतु तो सर्वत्र ऐसा होना कोई